ओ शुक्ला ब्रह्मा पूरा हो गया था पूरा आगे क्या है चित्ती संज्ञानी ने चित्ती में ई कार उपदेश जन ना शिकोन से इसको ईदित कहते हैं सूत्र है सीधित निष्ठायाम ऐसे सूत्र में आवश्यक है चित रहेगा तीप सब गुण किस सूत्र से तरध तो कहने तो पास या फैल कर आ जाएगा सार्वजर्धा तो लगेगा क्या लगेगा बनेगा चेतती बोलो रूप से बोला चेत नहीं नहीं जो से बोलो ठीक कर सब लोग बोला बोलो सरल लीट ला में जहाँ जहाँ गुण होगा वहाँ वहाँ बोलो चीचे तो तीन स्थान गुण होगा और बाकी स्थान गुण नहीं होगा तीन स्थान में गुण कि सूत्र से होगा बाकी स्थान में गुण कि सूत्र से होगा नहीं होगा जहाँ जहाँ गुण नहीं होगा हम करो बोलना बनना चीचे तथु हिची हाँ बेरकार सब चीचे तो बहुत पूरा गुण करके बोलते हैं तीप, पी में, में पुगंध गुणा होगा आगे असहत लेट के निषेध होगा गुणा नहीं होगा बोलो तो, चींचे तो नहीं चींचे तो कौन बोलता है चींची तत् फिर बोलो में बो, एक बोलो एक चीचे था, बोल नहीं, को नहीं? को तो दूसरे लाइन में कोई बुरसा थे नहीं कोई नहीं नहीं तीसरे लाइन वाले अन्य नहीं बोलना तीसरे लाइन में हाँ फिर बोलो चीचे फिर चीचे तक किसने वाला बोलो फिर बोलो माध्यम पुर बोलो फिर बोलो आगे हाँ बोलो लूट लक आप चेतता सब लोग चेती लेट लग रहा दूसरे लाइन बोलो चेती चेती सब बोलो इसमें आदि से पत्य हुआ लगा क्या लगा, लगा। कितने स्थान पर लगा नहीं नहीं लगा, लगा? हाँ नहीं बोलना सिर नहीं लाना लगा नहीं लगा था? लगा लोट लक हलो सब बोलो क्यार बोला साहु मेदल नहीं बोल सौ बोलना लेंगे। बोला किसने किसने सुना है पूछो क्या बोलो बोलो ऐसा नहीं बोला आप बोला बोला एक सौ बोला था हाँ बोलो सो बोला चित्या चे में ए, एक आ रहे हैं ना हाँ नहीं बोलने से ही फल है बोलना चाहिए जो ब, ब, चेतिया बनिया yeah. कौन सा अलग बोल रहे हो कौन सा अलग असिली में पुगन दो हो गुणा होगा ना यस yes. और क्या बनेगा क्या बोला था हमने बोलो जोर से बोलो बोलने से कोई परेशानी है क्या भोजन पोछा नहीं होता है <coughs> बोलना ज़ोर से बोलना वैसे रुको रुको ये सब को बार बार नहीं बोलना क्या जो बताते हैं ना बोलना चाहिए नहीं बोलकर चुप कोई बड़ा नहीं समय नष्ट होता है तीन बार पाँच बार पूछना पड़ता है आता नहीं है गलती होती है जो आता है बोलने पर गलती हो तो पता चलेगा और नहीं बोल कर से कह रहा है जो आता है वो भी नहीं बोलना फिर बोलो ऐसे नहीं रुका रुका रुका रुका ये लाइन अभी पूरा नहीं हुआ बोलो सब बोल रहे लूंग लक बोलना है जिसको ठीक बोल बोलने के साहस है तो वही लोग को बोलो अचेतीत रिंग िंग सो बोलो अशे तो क्या है स्वच्छ सो के हाँ लट लगा रहा बोलो सब बोलो बीज वाले सुसो सुसोच बोल फिर बोल बीज अभी सुसो चतु ना चतु फिर बोल सुसोच हाँ सुसा बोलते हो क्यों दोल शुरू बोलो सुस फिर सुसा बोलते हो शु चा तु सुसोची माँ हाँ बोलो सुरक्षा बोलो सुस हाँ कौन बोल साहब बोलो बोलो हाँ सुस्त छू गल तो बोलते हो ना, हाँ हाँ सुसाजा तो गलत बोलते हो सुसूचा तो, तो गुणा नहीं होगा ईराइन मेरा बोलो सुसा तो बोला हाँ बोलो आप सुसूच सुचु हाँ बोलो फिर बोला बोल सोच हाँ सोसा बोला फिर बोला सोच थू बोलते हमेशा गलत बोलते थू अथू सर फिर सब बोलो सुस्त लाइन दूसरा लाइन वाले दूसरा लुट लगा बोलो लूट लगा कर बोल सकते तो दूसरा लाइन वाले लोग दूसरे लाइन को लेता हूँ दूसरे लाइन यहाँ से अंतिम तक अन्य नहीं बोलना फिर बोलो सोचिता जो जो शोजी। पहले चो नहीं शोजी। और hmm. yeah. कोई बोलने के लिए अंतिम बोलो अंतिम कौन बोलो बोल सकते बोलो दूसरे लाइन के अंतिम बैठने वाले कौन है क्या नाम है नाम पूछो न ना? क्या वृद्ध हाँ बोलो बोल चाहते हो बोल सकते हाँ या नहीं बोलो ये जो सबके साथ नहीं बोल करके रहते हैं ना ये लाभ होता है अरे वो पीछे बोलना झिप कर बैठना उधर दूर में बैठना और बोलते सऊ चुप रहना यहाँ बैठने से पता चल जाएगा नहीं आया ये लीट लगा कितने सरल बोलो सहु सोचित सियाती लोटबल सोचत लंगली शुच्चात <laughs> आगे गद व्यक्त माचि दकार उपदेश जनुनाशिक संज्ञा तसे लोग गद हलंत हो जाएगा तीप करतरिष् गुण की सूत्र हो तो से होगा पुगंत लघुपुर प्राप्त नहीं में में है नहीं लघु है नहीं। से लघु चाहिए उपधा के अंग के ईक को गुण होता है अंग है उपधा है किंतु उपधा में एक नहीं एक अनुसे गुण नहीं हुआ तो क्या रूप बनेगा गति बोलो गद्दती के पहले नी उपसर्ग रखो क्या रूप बनेगा क्या बनेगा अथा नहीं निगदती बने नी उपसर्ग लगाया तो क्या बनेगा बोलो उसके पहले यदि प्र उपसर्ग रहेगा प्र अगर नि अगर गदती नी के नकार गुणत्व होगा अटको वह से पता नहीं सामान पद ऐसे नत्व नहीं सूत्र से के सूत्र है नद नद पत पद घूमा सती हंति या तिद्राति सापति बहती साम्यति चिन्हति दे दिशुच नहीं जैसे मैं पढ़ा ऐसे बोला अलग अलग रास्ता नहीं चढ़ नेर गद पता पद घु रुको नेर गद पता पद घुमा वहति हंति पाति देख चिन्हौती थोड़ा बीच में रुकने से सब लोग मिलेंगे ये आगे दौड़ना नहीं नेर गद न पत पद घुमा श्यति हंति याति वाति द्राति साती वपती वहति साम्यति चिनुती देखती सुच नी के नकार नत्त्व होगा इतने धातु परमे में होता गध नद पत पद ये सब धातु ये गोसंख्य का माँ शेती आदि धातु परे होतो किंतु उसके पहले निमित्त होना चाहिए उपसर्गस्त निमित्त उपसर्गता निमित्तात्परश्य नेर नश्य अणु गदादि सुपरिशु प्र है उपसर्ग प्र उपसर्ग किस कि से उपसर्ग में निमित्त हैत्व का निमित्त क्या है रह है रुरा प्र में है तो निमित्त से पर नी के नकार को ना होगा पर में गदा आदि हो गदाती है यहाँ पुरानी गदाती बन जाएगा न तो हो जाएगा तो क्या रोग बनेगा इसका पूरा रू बोलो प्राणी तो क्या है गदर लीट लकारे में तीप को हो जाएगा नल क्या सो तो हाँ जो नहीं बोले हानि ऊनी है हमारी हानि नहीं है कुछ लोग नहीं बोलते हैं क्या सो प्रमाद नहीं करना पूछते समय उत्तर देना क्योंकि बड़पन सोते बोलने में छोटा हो जाएंगे नहीं तो जोर से नहीं बोलेगा धीरे बोले कोई बात है हम बच्चे थोड़ी है ना जोर से बोलते हो बता हाँ धातु क्या है न लाने पर दित्व किस उत्तर से होगा भूख होगा किस उत्तर से भूख नहीं होगा भूत तो भू धातु के लिए दित होने के बाद पूर्व के अभ्यास संज्ञा के सूत्र से ही आगे क्या लग गया? आगे सरूरत नहीं क्या हैं ये लग जाएगा कुहोश्चूह अभ्यास कबर्ग हकार युशादेश कु कवर्ग अरे ह ष्ठी दिवचन कुहो हो चु अभ्यास के कवर्ग कहो हकार कहो चु मत मतलब चबर्ग आदेश हो जाएगा गद धातु तो के गकार कवर्ग में आएगा तो कवर्ग होने से उसको चवर्ग आदेश हो जाएगा ग के स्थान पर क्या आदेश होगा यथासख्य ज जा हो जाएगा ज जा ग जा अ गे सूत्र अत उपधाया उपधाया अतो वृद्धि सद नीति से प्रत्यय परे धातु तो क्या है गद धातु में उपधा कौन है, है। कौन है उपधा अ किस सूत्र से उपधा में है? है उपधा के तो क्यों वृद्धि हो जाएगी पर मे ईंति प्रत्यय हो अथवा प्रत्यय हो नल प्रत्यय अनाकारित संज्ञ कहे किस सुत से तो नवल प्रत्यय को नीति कहेंगे नीति नित्य कहेंगे या नीति नीति है नीति प्रत्यय पर हो तो उपधा की वृद्धि होगी किस सुत से उपधा तो में क्या वर्ण है अको क्या आदेश होगा वृद्धि हो जाएगी वृद्धि आ ई वृद्धि आदेश तो क्या लगे सूत्र तम अक हो जाएगा जगा अ क्या रूप बनेगा जगाद द ये अतोपदा और कहाँ लगेगा कहे नहीं उत्तम पुरुष में नहल में आएगा लगेगा और कहीं इंती नीति प्रत्यय नहीं तो और कहीं भी उपधा नहीं अतुष जगद तू बनेगा कुछ सर्वत लग जाएगा क्या रूप बनेगा पहले जगाद द अतुष में आगे थल आने पर थल गुट होगा किस तरह से था था था था। क्या रूप बनेगा उपधा वृद्धि होगी किस तरह से क्या रूप बनेगा आगे आगे अतः वृद्धि नहीं आगे उत्तम क्या लगेगा गया यहाँ सूत्र लग गया नल उत्तम नर उत्तम नल उत्तम संज्ञा किस सूत्र से हाँ उत्तम में कौन कौन है नल वस नल वस मस नल व नल व मल नल म तो ये नल हो जाएगा नित्य विकल्प से नित होगा तो अत बुधा लगेगा और नित्य नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अतः बुधा लगेगा तो एक पक्ष में वृद्धि होगी अन्य पक्ष में वृद्धि नहीं होगी कितने रूपये से बन जाएगा वृद्धि पक्ष में क्या रूप बनेगा और वृद्धि पक्ष में वृद्धि पक्ष में जगह और वृद्धि पक्ष में जगह आता ये वृद्धि नहीं होने पर क्या रूप बनेगा जगह आता आगे ईट आगम होगा रूपये क्या बनेगा जगदीव जगाद जग दिव बोलो सब जोर से जगा जगाद दई जगाद कोई कोई ऐसे बैठते जैसे मुहक दिखेगा नहीं <laughs> बोलो या था नहीं बोलो पता नहीं चलेगा ऐसे सामने कोई उसके ऐसे बैठे तो नहीं बोले पर चल जाएगा बोलो फिर आगे क्या बनेगा पुस्तक देख कर नहीं क्या बनेगा बोलो लिट में श्यव को श्य को इट देखो बिना पूछे नहीं बोलना हम कुछ बोलते समय पांडित नहीं दिखाना लिट लगा में तीप श्य होगा श्य किस सूत्र से होगा श्य कोट किस सूत्र से होगा ऐ आधे से लग गया क्या सत्व किस सूत्र से होगा और उपथाक वृद्धि किस सूत्र से नहीं गुण क्या रूप बनेगा हाँ उत्तमपुर से मैं हाँ इसको बोलना अंतिम में से ग्दी सती तक गदिश्या गिश्यत फिर बोलो गदी सदी लोट लगे रखी सो तो सी और हाँ प्रथम पुरुष कह कितन रूपने का गदतू और आगे बोलो ंग मेंसली में अभी रूप लेखना बंद कर पुस्तक अत धातु और दूसरा है चित्ती संज्ञा ये दोनों धातु का रूप एक लकार का एक रूप प्रथम प्रशिकोजन दस लकार का दस रूप अतधातु का और चित्ती का भी दस रूप पहले अतधातु पहले चित्ती संज्ञानी जैसे अतधातु का पहला रूप क्या होगा उसके बाद कहाँ का लिखना लेट लिखना हाँ ऐसे लॉटरी एक लौकार के एक रुपये लिखना है दिखाए किस को लो ये देखो परमानंद दे। और कौन है भेजो कि? नहीं आ पाए तो भेजो ना अब ले आओ किसके पास है हाँ ले आ। जिसके पास नोट है लिखा है तो ले आओ हाँ उठो से उठो खड़ा हो ना हाँ जिसके पास कभी कुछ को ले हाँ और किसके पास है पूछो बोलना सुब्रत किसको दिया उनको दे दो आप देखो और कोई है तो दे दो परीक्षा के पास पास में पहुँच जाएंगे कितने ठीक है अरमी लगा तीन चार गलती ज़्यादा नहीं और कोई पूछो आपने तीनों दिखा है तीनों कितने गलती हैं एक तीन हैं पूरा <laughs> गलती बताओ <laughs> आ, आपने नहीं देखा अर्जुन देखा है ओम नेता बसा